आध्यात्मरामण अर्य काकांडसर्ग एक तद्रावचनमट्टहासाको व्यादा वक्त वोभ्यादा सवर मजासी रा विराधम लोक विश्रुत सर्वे त्यक्त्वा रामचंद्र जी के वचन सुनकर वह ठट्ठा कर हमने लगा और उसने मुंह फैलाकर तुरंत ही अपने हाथों में त्रिशूल उठा लिया और बोला राम क्या तुम मुझे नहीं जानते मैं जगत प्रसिद्ध विराज नामक राक्षस हूं मेरा ही भय से मेरे ही भय से समस्त मुनिजन इस वन को छोड़कर चले गए हैं यदि जीवित थी त्यक्त निरायु पलायत नए चे शीघ्र भक्षायामी युवामहमस आदाभुद्रुवे राम सूक्षेद तहु शेण प्रहसन्नी व यदि तुम्हें जीने की इच्छा है तो सीता को छोड़कर बिना अस्त्र शस्त्रों के भाग जाओ नहीं तो मैं अभी तुम दोनों को खा जाऊंगा ऐसा कह वह राक्षस सीता जी को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ा तब रामचंद्र जी ने हँसते हुए अपने बाण से उसकी भुजाएं काट डाली ततः क्रोध परित्यात्मा व्यादाय विकटम भ्यम चिछेद परिधापत विराधस्य विराधस तदूतमिवाभवत इस पर वह अत्यंत क्रोध से संतप्त हो अपना विकराल मुख फाड़कर कर रामचंद्र जी की ओर दौड़ा तब श्री रघुनंदन जी ने अपनी ओर आते हुए विराट के दोनों पैर काट डाले यह बड़ा ही आश्चर्यशाह हो गया तता हर्ष, तता पतत, तत हर्ष तत सर्प इवासीनः इवासन ग्रसतराम्मा तघचंद्रकारेण वाणेनाश महचि चक्षद्रोघेण पातधरणी तले तत सीता सलींग्य रस संस रघुतम तदनंतर सर्प के समान अपने मुख से ही राम जी को निगल जाने के लिए वह उनकी ओर बढ़ा तब भगवान राम ने एक अर्धचंद्राकार वाण से उसका महान सिर काट डाला तब वह रुधिर से लथपथ होकर तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा इस प्रकार उसे मरा देख श्री सीता जी ने रघुश्रेष्ठ भगवान राम का आलिंगन कर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की तथो दुन्दुभ ने दुर दुर्दिविदेव गणेता नितुस्याप्सरा सृष्टा जगुर्गंधर्व किन्नरा उस समय आकाश में देवगण दुंदुभि बजाने और अप्सराएं प्रसन्नता पूर्वक नाचने लगी और गंधर्व तथा किन्नरगण गाने लगे विराध कायाधतिम सुंदराकृति विभ्राजमान विमलाम्बरावृत प्रतप्त चमीकर चारुभूषणो व्यदिश्यताग्रह गगनेरविच था इसी समय विराज के मृत शरीर से सूर्य देव के समान एक सुंदर वस्त्रों से सुशोभित और तपाए हुए सुवर्णालंकारों से सुसज्जित अति सुंदर पुरुष प्रकट हुआ प्रणम्य रामम प्रणतावाहो पर घृणाकरम प्रणम्यूय प्रणनाम दंडव प्रसन्न सर्वाति प्रसन्न धी उस पुरुष ने शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले संसार सागर से पार करने वाले दया मैं श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न चित्त से प्रणाम कर उन प्रसन्न चित्त और शरणागतों के सकल दुख दूर करने वाले प्रभु को फिर भी दंड के समान पृथ्वी पर लौट बारंबार प्रणाम किया विराधवाच श्री राम जीवलायताक्ष विद्याधरो विमल प्रकाश दुर्वासाकार को सप्तःपुरा सोद्य विमोचितया इतः परम तरणारविंदयो स्मृति तदा मे सुभवो प्रशात तम संकर्तनमेव वाणी करो तुमे कर्णपुट तदीय विराज बोला हे कमल श्री राम मैं विमलतेजो में विद्याधर हूँ मुझे पूर्व काल में बिना कारण ही क्रोध करने वाले श्री दुर्वासा जी ने श्राप दिया था सो so, आज आपने मुझे शाप मुक्त कर दिया जब आप ऐसी कृपा करें अब आप ऐसी कृपा करें जिससे भविष्य में मुझे संसार बंधन को दूर करने वाली आपके चरणार बिंदों की स्मृति सर्वदा बनी रहे मेरी वाणी सर्वदा आपका नाम संकीर्तन करती रहे कथा मृतम पात कर दे पादार बिन्दारे कुणाम करोतीय मेरी वाणी सर्वदा आपका नाम संकीर्तन करती रहे कान आपका कथा कथामृतपान करते रहे हाथ आपके चरण कमलों का पूजन करते रहे और इसी प्रकार सिर आपके चरण युगलों में प्रणाम करती रहे नमस्त भगवते विशुद्ध आत्मा रामाय रामाय ज्ञानमूर्त आत्माय सीतासे प्रपन्न पाई मं राी तदनुया दोक रघुश्रेष्ठ माया वृणोत ते हे hey विशुद्ध ज्ञान स्वरूप भगवान आपको नमस्कार है आत् आत्मा रूप से सब में रमण करने वाले होने से राम हैं अपनी माया के सहित विराजमान होने से युगल मूर्ति श्री सीता राम है और संसार के रचने वाले हैं आपको नमस्कार है हे राम मैं आपकी शरण हूँ आप मेरी रक्षा कीजिए हे रघुश्रेष्ठ आपकी आज्ञा से मैं देवलोक को जा रहा हूँ आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे आपकी माया मुझे आच्छादित न करे इत्यापित न प्रसन्नो रघुनंदनः ददौ वरम तदापि तो विराधा महामति विरास की इस प्रकार प्रार्थना करने पर महामति श्री रघुनाथ जी ने उसे प्रसन्न होकर यह वर दिया गरा शेष आया दोष गुणा तया मदर्शना सद्यो मुक्तो ज्ञानवतांबर मद्भक्ति दुर्लभा लोके जाताचे मुक्तिदायत अतस्व भक्ति सम्पन्न परम जा ममा गया हे विद्याधर अब तू जा तूने माया के संपूर्ण गुण दोषों को जीत लिया है तू ज्ञानियों में श्रेष्ठ है और मेरे दर्शन के प्रभाव से तुरंत मुक्त हो गया है संसार में मेरी भक्ति अत्यंत दुर्लभ है क्योंकि वह उत्पन्न होती है तो अवश्य मुक्ति देने वाली होती है तू मेरी भक्ति से संपन्न है इसलिए मेरी आज्ञा से तू परम धाम को जा राण रक्षो निधनम सुघोरम सापाद मुक्तिमेव विद्याधरत्व पुनरवल रामम गृणा नरोखिलार्थान इस प्रकार श्री रामचंद्र जी द्वारा किए गए इस भयकारक के वध उसके से मुक्त होने, वरदान पाने और पुनः विद्याधर प्राप्त करने के वृत्तांत को जो पुरुष श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए पढ़ता या सुनता है वह अवश्य संपूर्ण अभिलषित पदार्थों को पाता है यदि श्रीमद् आध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अरण्यकांडे प्रथम सर्ग